बंदरों की सूझ भूज बंदरों के एक झुंड ने जंगल बदलने का निर्णय किया बहुत दूर सफर करके वे एक नए जंगल में पहुंचे वहां पहुंचते ही बंदरों के मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी इस जंगल की किसी झील ज... में एक भूज छिपा हुआ है इसलिए मेरी इजाजत के बिना झील का पानी मत पीना एक दिन बंदर जंगल में काफी दूर निकल गए चलते चलते एक छोटे बंदर ने कहा माँ मुझे बहुत प्यास लगी है बंदर की माँ ने कहा वो रही झील चलो वहां पानी पीते हैं तभी एक और बंदर ने आवाज लगाई ठहरो झील पर मत जाओ क्या तुम्हें मुखिया की चेतावनी याद नहीं है छोटे बंदर की तड़प मां से देखी नहीं जा रही थी वह दुविधा में पड़ गई इतने में बंदरों का मुखिया वहां आया और उसने पूछा पानी चाहिए जरा धीरज रखो, रखो मैं जाकर देखता हूँ बंदरों का मुखिया झील के पास गया सब तरफ ध्यान से देखा अरे बड़े बड़े पांव के निशान सभी निशान तालाब की तरफ ही जा रहे हैं झील से वापिस आने वाले निशान नहीं दिखाई पड़ रहे भूत यहीं पर छिपा हुआ है मुखिया ने अंदाजा लगाया मुखिया ने अन्य बंदरों से कहा यह झील बहुत खतरनाक है इसके अंदर मत जाना वह कह ही रहा था कि झील से हा हा हा की डरावनी आवाज आई पानी उछालते हुए झील में से एक बड़ा भूत बाहर निकला हा हा हा हा, हा। जो भी इस झील में उतरेगा मैं उसे निकल जाऊंगा हम में से कोई भी झील के अंदर नहीं आने वाला है मुखिया ने कहा भूत तो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला तो क्या इस धूप में पानी के बिना ही मर जाओगे बिल्कुल नहीं है पानी जरूर पियेंगे मुखिया ने आत्मविश्वास के साथ कहा कैसे भूत ने आश्चर्य से पूछा देखते जाओ यह कहकर मुखिया ने बंदरों के से आस से बांस के टुकड़े इकट्ठे करवाए हर बास में झाक कर देखा कि सुराख है कि नहीं फिर एक टुकड़े को दूसरे के अंदर घुसाकर लंबी नली बना ली नली का एक सिरा झील में डालकर दूसरे सिरे पर मुंह लगाकर जोर से पानी खींचने लगे फिर क्या था पानी फवारी की तरह नली से निकलने लगा क्या स्वादिष्ट पानी है बंदर खुशी से उछल पड़े पानी में भी खूब खेले सबने जी भरकर पानी पिया बेचारा भूत बहुत निराश हुआ गुस्से में पानी को थपथपाया और डुबकी लगाकर अंदर गायब हो गया जातक कथाएं